o <laughs> कर लेंगे सुखद स्थिति में बैठेंगे समस्त प्रयत्नों को शिथिल कर देंगे ढीला छोड़ देंगे सहज एवं सरल स्थिति में बैठेंगे संपूर्ण शरीर का भार नितंबों के ऊपर रहे आगे नहीं पीछे नहीं झुकना कमर गर्दन सिर एक सीध में रहे चेहरे में प्रसन्नता का भाव प्रभु मिलन का ये समय है अनंत व्यापक परमात्मा के अंदर अपने आप को डूबा हुआ अनुभव करें आसन की स्थिति के बाद लक्ष्य का चिंतन करेंगे हे परमेश्वर मैं समस्त दुखों से छूट नित्यानंद को प्राप्त करना चाहता हूँ और यह लक्ष्य आपकी उपासना से ही संभव है आपकी उपासना के बिना जैसे पिछले जन्मों में जीवन बीत गया वैसे ही यह जन्म भी बीत जाएगा हे प्रभु आपकी अनुभूति उपासना के प्रारंभ से अंत तक बनी रहे इस समय में आपका ही चिंतन मनन विचार करूंगा अन्य विचार उत्पन्न होने नहीं दूंगा आपकी उपासना के लिए आसन के पश्चात ऋषियों ने प्राणायाम का विधान किया है आज हम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करेंगे मैं संक्षेप में ओम का उच्चारण करूंगा उस समय आप अपने श्वास को रोक देंगे चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो चाहे मध्य में हो और जब तक रोक सके तब तक रोके रखना मन में ओम का जप करना जब और रोक न सके श्वास को सामान्य कर देना पुनः ओम उच्चारण करूंगा पुनः रोकना है इस प्रकार हम तीन बार स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करेंगे लंबा गहरा श्वास लीजिए छोड़िए ओम um. परमेश्वर आपकी प्राप्ति के लिए प्राणायाम के पश्चात ऋषियों ने प्रत्याहार का विधान किया है विषया संप्रयोगे चित्तस्य चित्त कार्य दिव्रिया प्रत्याहारः अपने अपने विषय के साथ इंद्रियों का संबंध हट जाना और चित्त के अनुकूल बन जाना चित्त में प्रभु परमात्मा आपका चिंतन है उसके अनुकूल इंद्रिया सहयोगी बन जाएं इंद्रिया विषयों के साथ संबंध होने से चित्त चंचल हो जाता है उपासना नहीं हो पाती है अतः प्रभु मैं अपने इंद्रियों को वश में करता हूं मन को रोक देने से इंद्रिया रुक जाती है जैसे रानी मधुमक्खी के बैठने पर अन्य मक्खिया बैठ जाती है और उसके उड़ने पर अन्य मक्खिया भी उड़ती है ऐसे ही मन को रोकने पर इंद्रिया रुक जाती है इस समय प्रभु परमात्मा मैं मन को भी समस्त विषयों से पृथक केवल आपके चिंतन में लगाऊं, इंद्रियों को भी विषयों से रोक रखूं, श्रोत्र इंद्रिय ध्वनि को रोकने के लिए उपेक्षा तो तो तो का भाव बनाएंगे कोई भी बाहर से ध्वनि शब्द सुनाई दे उसके ऊपर विचार नहीं करना है प्रभु के चिंतन में मग्न होना है प्रारंभ करेंगे ओम का जप करेंगे ओम आनंद का जप कर सकते हैं ओम तो सच्चिदानंद का जप कर सकते हैं प्रत्यार के बाद हम धारणा का अभ्यास करेंगे मन को चित्त को एक स्थान पर लगाएंगे स्थिर करेंगे उस केंद्र बिंदु की संवेदनाओं को अनुभव करने का प्रयास करेंगे पूर्ण शांत पूर्ण एकाग्र होने से जैसे हमें हृदय की ध्वनि सुनाई देती है वैसे तो ही हमें धारणा केंद्र की संवेदना अनुभूत होती है धारणा में सफल होने से ध्यान में सफलता मिलती है धारणा ध्यान का आधार है मन में अन्य विचार उत्पन्न करके केवल उस एक स्थान पर होने वाली संवेदनाओं को जानने का प्रयास करेंगे करते हुए ध्यान के लिए सज्जा करेंगे अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करेंगे मैं संसार से पृथक हूँ शरीर से अलग हूँ इंद्रियों से अलग हूँ मन से अलग हूँ बुद्धि से अलग हूँ मैं आत्म स्वरूप हू मेरा अस्तित्व इन सबसे पृथक है केवल आत्म स्वरूप में स्थित होइए मैं एक आत्मा हूँ अजर अमर नित्य एक देसी अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान इस शरीर में हृदय में रहता हूँ आत्मा की अनुभूति के पश्चात हम व्याप्य व्यापक संबंध बनाएंगे हे परमपिता परमात्मा आप कण कण में व्यापक हैं। हम सब आपके अंदर ही विद्यमान हैं। आप हमारे आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र परिपूर्ण हैं। मैं आपके अंदर ही विद्यमान हू ऐसी अनुमति बनाइए संपूर्ण संसार विश्व ब्रह्मांड प्रभु आपके अंदर डूबा हुआ है अनुमति के स्तर पर ले जाइए व्याप्य व्यापक संबंध प्रभु आप व्यापक है हम सब व्याप्य परम पिता परमात्मा आप मुझे हर क्षण देख रहे हैं जान रहे हैं सुन रहे हैं प्रत्येक क्रिया को प्रत्येक वाणी को प्रत्येक विचार को आप जान रहे हैं हे प्रभु मेरे अंदर आपकी प्राप्ति के लिए व्याकुलता उत्पन्न हो जैसे सांसारिक पदार्थों की मैं इच्छा करता हूँ व्यक्तियों को साथ संबंध बनाने के लिए इच्छा करता हूँ ऐसे ही प्रभु आपके प्रति मेरे अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो मैं आपका साक्षात्कार करने के लिए बैठा हूँ आपके प्रति समर्पित हो दो पंक्तियां बोलेंगे जिनको बोलने में बाधा होती है वो मौन रहे परमात्मा की अनुभूति को बनाए रखें जो बोलना चाहे बोल सकते हैं तुम्हारे दिव्य दर्शन की में आशा लेके आया हूँ तुम्हारे दिव्य दर्शन की में आशा लेके आया हूँ ले पिला दो प्रेम का अमृत पासा लेके आया पिला दो प्रेम का मृति पासा लेके आया हूँ हे परमात्मन आपकी दिव्य अनुभूति साक्षात्कार ज्ञान हो मैं आपका प्रत्यक्ष करना चाहता हूं हे पिता आपका प्रत्यक्ष हो आपके प्रेम आनंद में तृप्त हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं यही प्रार्थना है प्रभु हे परमात्मन, ऋषि कहते हैं तत्र प्रत्यय एकतानता न्यानम ज्ञान का एक लगातार प्रवाह हो तो उसको ध्यान कहते हैं इस समय केवल आपका ही ज्ञान हो और कोई ज्ञान न हो और कोई विचार स्पष्ट भी ना करे यही आपका ध्यान है आपकी अनुभूति आपका ज्ञान लगातार बना रहे आज हम उपनिषद के वाक्य के माध्यम से आपका ध्यान करना चाहते हैं। ओम तो का उच्चारण लंबा करेंगे उसके पश्चात सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस वाक्य के माध्यम से प्रभु हम आपका ध्यान करना चाहते हैं। को सत्यम जानम ब्रह्म जानम ब्रह्म जैसे हम उच्चारण करते हैं वैसे ही प्रभु का अनुभव करेंगे साथ साथ बोलिए ओ सत्यम जानम अनंतम Namah. Oh. Satyam jnanam anantam namah. Oh. नमः हे परमपिता परमात्मा ओम आपका मुख्य निज नाम है आप सत्य स्वरूप है आप एक सत्तात्मक पदार्थ है आपका अस्तित्व यहाँ प्रत्यक्ष विद्यमान है आपके साथ हमारा सहअस्तित्व है आपके अस्तित्व के साथ हमारा और इस ब्रह्मांड का अस्तित्व विद्यमान है आप सत्य स्वरूप है शास्वत है सनातन है सर्व व्यापक है नित्य है आप जान स्वरूप है आप चेतन हैं। जानने वाला है आपका ज्ञान में नित्य अखंड एक है हे प्रभु आप सर्वव्यापक हैं इसलिए आप सर्वज्ञ हैं हम सब साधक साधिकाओं को आप इस समय जान रहे हैं हम मन में आपके प्रति भक्तिभाव को उत्पन्न कर रहे हैं इसको प्रभु आप प्रत्यक्ष जान रहे हैं हे ज्ञान स्वरूप प्रभु आप मुझे जान रहे हैं ऐसी अनुभूति ऐसा ज्ञान मेरी बुद्धि में बना रहे आप अनंत हैं आपकी कोई सीमा नहीं है आपकी कोई परिधि नहीं है आपका कोई क्षेत्र सीमित नहीं है असीम है अनंत हैं हे परमात्मन आप ब्रह्म हैं, सबसे बड़ा है सबसे महान है सबसे श्रेष्ठ है सबसे अधिक वृद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। आपसे बढ़कर कोई नहीं है आपसे महान कोई नहीं है हे प्रभो आपका सत्य स्वरूप आपका ज्ञान स्वरूप आपका अनंत स्वरूप और आपका ब्रह्म स्वरूप मेरी बुद्धि में स्थिर हो जाए इस समय मैं केवल आपका ही ध्यान करूं, अन्य कोई विचार उत्पन्न न हो ऐसी कृपा करिए प्रभु पुनः एक बार भावना के साथ अर्थ के साथ अनुभूति के साथ हम उच्चारण करेंगे अनुभूति मुख्य है उच्चारण गौण है उच्चारण करना छूट जाए तो छूट जाए अनुभूति बंद न हो हे प्रभु सतत आपकी अनुमति बनी रहे तो, जानम अन satyam janam anantam bramham satyam janam param bramham मानसिक रूप में जप करेंगे प्रभु भावग्राही है हमारे भावों को ग्रहण करते हैं अधिक से अधिक भाव बनाइए भावनाओं को उत्पन्न करिए जैसे किसी प्रिय वस्तु प्रिय व्यक्ति के प्रति हमारी भावना होती है ऐसे ही प्रभु के प्रति अत्यंत प्रेम अत्यंत भक्ति अत्यंत समर्पण अत्यंत श्रद्धा का भाव उत्पन्न करें भाव को ही प्रभु ग्रहण करते हैं हमारे शब्दों को नहीं पूर्ण भावना के साथ प्रभु का ध्यान करेंगे अन्य विचार आने पाए ध्यान रखेंगे आ जाए तुरंत उसको रोक दें पुनः जब करना प्रारंभ करें जब से विचारों को रोकने में सफलता मिलती है प्रारंभ कीजिए सावधान हो जाएंगे मन में कोई अन्य विचार न आवे केवल प्रभु के साथ सीधा संबंध बनाएंगे प्रभु और मैं प्रभु की भक्ति करने वाला अन्य कोई विचार नहीं प्रभु से संबोधन हे दयालु परमात्मा आपने दया करके मुझे यह शरीर दिया है जीवन दिया है धन संपत्ति दी है सब कुछ दिया है हे पिता आपकी भक्ति भी मुझे प्रदान कीजिए मेरे अंदर आपके प्रति भक्ति की लालसा प्रबल हो जाए मैं आपकी भक्ति के प्रति लालायित हूँ आपसे प्रिय मुझे कुछ भी न लगे और वास्तव में प्रभु स्वरूप तो यही है आप ही वरण्य है वरण करने योग्य है आपसे श्रेष्ठ तो संसार में कोई भी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति कोई एक वस्तु आपसे श्रेष्ठ होना तो दूर की बात है ये सभी वस्तुएं मिलकर और सभी व्यक्ति मिलकर भी आपसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते मुझे सत्य स्वरूप का बोध कराइए प्रभु जीवन में कितने ही वर्ष बीत गए और पिछले जीवनों में न जाने कितने जन्म जन्मांतर पार करके आया हूँ आपका अनुभव नहीं कर पाया हे प्रभु ये जीवन मेरा विफल ना हो यह जीवन सफल हो जाए आपकी उपासना में ध्यान में मैं सफलता को प्राप्त कर जाऊं, ऐसी कृपा करिए प्रभु जो स्थिति मेरी बनी थी उससे और अधिक एकाग्र स्थिति उससे और अधिक ध्यान की गहराई में उतरेंगे यही ध्यान आगे समाधि में परिणत हो जाता है इसलिए अब ध्यान में और अधिक सावधान और अधिक एकाग्रता और अधिक भक्ति समर्पण की भावना उत्पन्न करेंगे धीरे धीरे उच्चारण करेंगे भावना को और प्रबल करने का प्रयास करेंगे तो अनंत अर्थ भी उसके अनुरूप मन में बनाएंगे अनुभूति मुख्य है उच्चारण गौण है अनुभूति के साथ पुनः एक बार दोहराएंगे हे परमात्मा आप सत्य स्वरूप है आपका अस्तित्व यहाँ प्रत्यक्ष विद्यमान है मैं अनुभव कर रहा हूँ कण कण में आप विद्यमान है आप ज्ञान स्वरूप है चेतन है सर्वज्ञ है मुझे आप अब प्रत्यक्ष जान रहे हैं ऐसा मैं भी जान रहा हूँ आप अनंत हैं, असीम है सीमा से रहित हैं, आप ब्रह्म हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे उत्तम हैं, ऐसी भावना बनाते हुए मैं आपका ध्यान करता हूँ मनी मन जब करेंगे पूरा समर्पण जैसे गुरु के सामने हम सावधान रहते हैं ऐसे ही परम गुरु के साथ व्यवहार करना है पूर्ण एकाग्रता के साथ पिता हे परमात्मा जैसे योगी लोग ऋषि लोग समाधि लगाते हैं वैसे ही मैं भी समाधि को प्राप्त करना चाहता हूं अब मैं समाधि का अभ्यास करता हूं आपकी कृपा से मुझे सफलता मिले समाधि में ऋषि कहते हैं शब्दों का उच्चारण नहीं होता है और उसके बारे में विचार अलग से नहीं करते हैं केवल पदार्थ की अनुभूति परमात्मा आपकी में अनुभूति करूं अपने आप को भूल जाऊं आसपास के सभी पदार्थों को भूल जाऊं शब्दों से आपका ध्यान कर रहा था अब उन शब्दों को भी छोड़कर केवल आपकी अनुभूति एकाग्रता के साथ आपके अतिरिक्त और कुछ भी अनुभव ना हो यही समाधि है इस प्रकार मैं प्रयास करना चाहता हूं प्रभु आप कृपा कीजिए आपका अस्तित्व है आप यहाँ ज्ञान स्वरूप है उस ज्ञान में आपका अस्तित्व नहीं थे और वो ज्ञान जो है आपका अस्तित्व है वो अनंत है और आपकी महानता आपकी सर्वज्ञता है तो आप एक ज्ञान स्वरूप है चेतन स्वरूप है ऐसे तो मुझे अनुभव हो बिना शब्द के भी मैं आपकी उपासना आपकी अनुभूति आपका प्रत्यक्ष समाधि अवस्था में कर सकूं, ऐसी कृपा हो जिनके मन में अन्य विचार आ जाए तुरंत वो ध्यान की स्थिति में जाएंगे जप करेंगे और जो अन्य विचारों को रोक कर रखने में समर्थ है अपने आप को भूलने में समर्थ है वो परमात्मा की अनुभूति में तल्लीन हो जाएंगे जैसे लोहे का गोला अग्नि में हो जाता है वह लोहा दिखाई नहीं देता है केवल अग्नि ही अग्नि है ऐसे केवल चेतन ज्ञानवान परमात्मा की ही अनुभूति अपना शरीर मन बुद्धि इंद्रियां तो दूर की बात है अपना अलग अस्तित्व भी अनुभव नहीं करना केवल परमात्मा की अनुभूति बाकी सब से शून्य हो जाना तदेव अर्थमात्र निर्भाष स्वरूप शून्य मीव समाधि ही स्वरूप से शून्य हो जाए मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भावना आए परमात्मा अलग है ये भावना आए चिंतन चल रहा है ये भावना आए केवल अनुभूति पूर्ण एकाग्रता के साथ अनुभव करेंगे जिनके मन में अन्य विचार आते हैं तुरंत वो मानसिक रूप में ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का जप करेंगे प्रारंभ कीजिए पूर्ण एकाग्रता के साथ धीरे से रुकेंगे आंतरिक स्थिति को बनाए रखते हुए आज की उपासना का अवलोकन करेंगे कितनी देर तक आसन में स्थिर बैठ सका प्राणायाम में प्राण को रोकने में समर्थ हुआ या नहीं हुआ कितना काल रोक सका प्राण को रोकते हुए ओम का जप किया नहीं किया प्रत्याहार में मन को इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोकने में समर्थ हो पाया नहीं हो पाया धारणा में मन को एक स्थान पर या चंचलता के कारण उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान अन्य विचारों में लगाया ध्यान के समय कितना समय प्रभु की अनुभूति बनी रही और कितना समय बाह्य विषय में लगाया क्या क्षण मात्र के लिए भी मेरे समस्त विचार रुके हैं और परमात्मा के स्वरूप ज्ञान करने में समर्थ हो पाया या एक क्षण के लिए भी समर्थ नहीं हुआ अपना अपना अवलोकन करेंगे किस समय सबसे अच्छी स्थिति रही अच्छी अनुभूति रही उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हे परमात्मा आज की उपासना में जो भी सफलता मैंने आपके कारण ही मिली है प्रभु मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना करता हूँ आगे भी आपकी कृपा बनी रहे दिन प्रतिदिन मैं आपकी उपासना में प्रगति करता रहू और अंत में आपका परम पद प्राप्त करू ऐसी कृपा बनी रहे प्रभु मुझे सदा सर्वदा बुराइयों से हटाकर अच्छे मार्ग में प्रेरित कीजिए यह जीवन में आपको समर्पित करता हूँ जैसा आपका निर्देश है कोई से तो इसे ही आचरण करूंगा और जो आपने मना किया है उसका आचरण कभी ना करू ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए प्रभु समर्पण की पंक्तियां प्रभो तुमारी पावन पथ पर।, पर प्रभु तुमारी पावन पथ पर के भाव के साथ प्रणम का उच्चारण